ईशावासी उपनिषद सदगुरु ओषो के अमृत प्रवचन एवं ध्यान प्रेम ट्रैक चौदाह विद्या अविद्या के सदुपयोग यस्तद्वेदो भयम् सह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 दोनों को जानता है जो अविद्या को भी और विद्या को भी वो अविद्या से मृत्यु को पार करके हैं विद्या से अमृत को जान लेता है बड़ी अनूठी कड़ी है मैंने कि उपनिषद अविद्या के विरोधी नहीं है विद्या के पक्षपाती हैं अविद्या के विरोधी जरा भी नहीं कहा है अविद्या को जानता है जो वो अविद्या से मृत्यु को पार कर लेता अविद्या की सारी लड़ाई मृत्यु से है एक डॉक्टर लड़ रहा है मृत्यु से एक इंजीनियर लड़ रहा है मृत्यु से हमारी सारी साइंस लड़ रही है मृत्यु से हमारा सारा व्यवसाय जीवन का लड़ रहा है मृत्यु से बीमारी से असुरक्षा से खतरे से जीवन मिट ना जाए उसके बचाने में लगी है। सारी अविध्या सारी अविध्या का संघर्ष मृत्यु से तो जो अविध्या को जानता है वो मृत्यु को पार कर लेता वो जी लेता है ठीक से तो अविद्या से मृत्यु को पार कर लेना लेकिन अविध्या से अमृत ना मिलेगा सिर्फ मृत्यु पार होती रहेगी अविद्या से सिर्फ हम जी लेंगे लेकिन जीवन का सार नहीं मिले मात्र जी लेंगे कहना चाहिए वेजिटेशन गुजर जाएंगे जिंदगी के रास्ते से भोजन मिल जाएगा मकान मिल जाएगा दवा मिल जाएगी औषधि मिल जाएगी सब मिल जाएगा जिंदगी ठीक से गुजर जाएगी सुविधा से गुजर जाएगी लेकिन अमृत न मिलेगा अगर किसी दिन अविध्या मृत्यु को बिल्कुल रोक दे तो भी अमृत नहीं मिलेगा अभी विज्ञान इस चेष्टा में संलग्न असल में विज्ञान का सारा संघर्ष ही मृत्यु से बचाव के लिए इसलिए विज्ञान सदा ही उत्सुक है कि किस भांति मृत्यु को टाला जाए अंतहीन टाला जा सके और किसी दिन ऐसी स्थिति आ जाए कि हम मृत्यु को चाहें तो सदा के लिए टाल सके अगर पिछले 3000 साल के अविद्या के विज्ञान के विकास को हम समझे तो सारा संघर्ष मृत्यु से और विज्ञान उसमें बहुत दूर तक सफल भी हुआ है आज से हजार साल पहले 10 बच्चे पैदा होते थे तो नौ मर जाते थे आज जिन मुल्कों में विज्ञान प्रभावी हो गया वहां 10 बच्चे पैदा होते हैं तो एक मरता है नौ बचते दस हजार साल पुरानी हड्डियां जो मिली हैं तो एक भी हड्डी ऐसी नहीं मिली जिसकी उम्र 25 साल से ज्यादा रही हो यानी जिसकी वो हड्डी है आदमी 25 साल से ज्यादा उम्र का नहीं था 10,000 साल पुरानी एक भी हड्डी नहीं मिली पूरी पृथ्वी पर कि 10,000 साल पहले कोई आदमी की हड्डी बची हो जो 25 साल से ज्यादा जिया हो आज सोवियत रूस में 1,000 हजार आदमियों से ऊपर लोग डेढ़ वर्ष के ऊपर सौ वर्ष सामान्य बात हुई चली जाती इसलिए आपको कभी कभी हैरानी होती है अखबार में खबर आ जाती है कि रूस में किसी नब्बे वर्ष के बूढ़े ने विवाह किया तो हमें बड़ा ऐसा लगता है कि बूढ़ा बड़ा ना समझ आपको पकड़ा होना चाहिए कि बूढ़ा अभी बूढ़ा नहीं है और कोई बात नहीं नब्बे वर्ष का बूढ़ा जब शादी करता है तो आप अपने बूढ़े से हिसाब मत लगाना आपका बूढ़ा तो बीस साल पहले मर चुका होगा उन साल का बूढ़ा उस उसकोम में है जहां 150 वर्ष तक उम्र खींची जा सकती है, तो जब 150 वर्ष तक उम्र खिंच जाए तो आप जवानी का वक्त कब तक रखिएगा कम से कम 100 साल तो मानिएगा तो जहां जहां विज्ञान सफल हुआ है वहां मौत को धक्के दिए गए और अब भी सफलता और बढ़ती चली जाती है अब इसमें कुछ बहुत असंभावना नहीं दिखती कि हम आदमी के शरीर को बहुत शीघ्र इस सदी के पूरे होते होते इस स्थिति में आ जाएंगे कि अगर जिला रखना चाहें तो कोई कारण नहीं होगा कि हम न जला सके अंतहीन भी जलाया जा सकता है इसलिए भी पश्चिम विशेषकर अमेरिका के कुछ विचारकों में एक बात चलनी शुरू हुई है विचार तीव्र हुआ है और वो ये कि इसके पहले कि वैज्ञानिक सफल हो जाए आदमी की उम्र को लंबा करने में हमें प्रत्येक आदमी को मरने का जन्मसिद्ध अधिकार है ये कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ लेना चाहिए नहीं तो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि अगर कोई सरकार किसी आदमी को न मरने देना चाहे तो उस आदमी का कोई हक नहीं होगा अभी तक हमने दुनिया में कानून बनाए थे कि किसी आदमी को मारने का हक नहीं है लेकिन अभी सारी दुनिया के विशेष मुल्कों में जहां विज्ञान सफल हो रहा है जीवन को लंबा करने में जैसा कि स्विट्जरलैंड में या स्वीडन में या नार्वे में जहां उम्र बहुत ऊपर चली गई तो वहां अथनासिया के लिए आंदोलन चलता है वहां के विचारशील लोग जोर से एक आंदोलन चला रहे हैं कि जो आदमी मरना चाहता है उसे कोई डॉक्टर बचाने के लिए हकदार नहीं और अगर कोई डॉक्टर बचाता है तो उस व्यक्ति के मौलिक सिद्धांत पर जीवन के अधिकार पर हमला करता है क्योंकि घटना के एक आदमी डेढ़ साल का है अब डेढ़ साल का आदमी शायद ही और जीना चाहे अगर बिल्कुल ही बुद्धिहीन हो तो बात अलग नहीं तो डेढ़ साल का आदमी अब चाहेगा कि विश्राम करे विदा हो जाए लेकिन डॉक्टर उसको चाहें तो अस्पतालों में उसे लटकाए रख सकते उसे जिंदा रख सकते और डॉक्टरों को भी अभी हक नहीं है किसी को मारने में सहायता देने का इसलिए डॉक्टर भी ये नहीं कह सकते कि हम मरने में सहायता दें हम तो पूरी कोशिश करेंगे तुम्हें बचाने की तुम मर जाओ वो बात अलग इसलिए आंदोलन चलता है कि हम आदमी को मरने का हक दे दें कि कोई आदमी अगर तय कर ले कि मुझे मरना है तो उसे कोई रोक नहीं सकेगा ये बहुत जल्दी अर्थपूर्ण बात हो जाएगी क्योंकि आदमी के शरीर में अब तक ऐसी कोई बात नहीं पाई जा सकी है जिसके कारण मृत्यु अनिवार्य हो अगर मृत्यु घटित होती है तो उसका कुल कारण इतना है कि आदमी के शरीर के हिस्से अभी रिप्लेसेबल नहीं रहे अभी नहीं अभी तक नहीं हम उसके कुछ पार्ट को अभी बदल नहीं पाते इसलिए तकलीफ है जैसे जैसे हम उसके शरीर के हिस्सों को बदलने में समर्थ होते चले जाएंगे वैसे वैसे आदमी को मरना अनिवार्यता नहीं रह जाएगी स्वेच्छा का कृत्य हो जाएगा ध्यान रखिए बहुत शीघ्र दुनिया में कोई आदमी सिवाय दुर्घटना के अतिरिक्त अपने आप नहीं मरेगा तो दुनिया में मृत्यु कम और आत्मघात वो आत्मघात होगा जब आदमी डॉक्टर को कहेगा मुझे मार डालो आत्मघात सामान्य प्रक्रिया मृत्यु की हो जाएगी उपनिषद बहुत प्राचीन समय में यह कहते हैं कि अविध्या से मृत्यु के पार मृत्यु को जीता भी जा सकता अविध्या से अभी जो पश्चिम का चिकित्सा शास्त्र कर रहा है वो उपनिषद घोषणा करते हैं वो कहते हैं अविध्या से मृत्यु को जीता भी जा सकता इतने दूर हटाई जा सकती है मौत क्योंकि मौत भीतर हमारे जो तत्व है उसकी तो कोई मौत होती नहीं मौत होती है हमारे शरीर की फिर हमारे भीतर के तत्व को नया शरीर ग्रहण करना पड़ता है अगर हम पुराने शरीर को ही काम योग्य बनाए रख सके तो नए शरीर को ग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं है। और नया शरीर ग्रहण करना बहुत नॉन इकोनॉमिकल है बहुत गैर आर्थिक है क्योंकि एक बूढ़ा आदमी मरता है आप सोचें कि प्रकृति को इकोनॉमी नहीं आती असल में प्रकृति को कोई अर्थशास्त्र अनुभव नहीं है बच्चों को पैदा करती है बूढ़ों को मार देती है बूढ़े हमारे सब सीखे सिखाए सारी मेहनत किए हुए और बच्चे पैदा कर देती बिल्कुल बिना सीखे हुए बिल्कुल बेकाम जिनके साथ हमने सत्तर साल मेहनत की जिनमें किसी तरह थोड़ी बहुत बुद्धि की मात्रा आई उनको समाप्त कर देती है और फिर निर्बुदियों को पैदा कर देती है उनको फिर हम बड़ा करें बहुत नॉन इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल तो यही होगा कि 70 साल का आदमी मरना ना दिया जाए क्योंकि 70 साल का अनुभव खोता है व्यर्थ और 70 साल के आदमी मरेगा फिर नया जन्म लेगा फिर 20 साल शिक्षा 25 साल शिक्षा में व्यतीत होंगे तब कहीं वो फिर उस स्थिति में आ पाएगा मुश्किल से जिस स्थिति में मरा था ये, ये व्यर्थ तो विज्ञान अविद्या इस दिशा में संलग्न रही और वो इस चेष्टा में है कि हम ये ये जो अपव्यय होता है इसे रोकें। अगर हम आइंस्टीन को बचा सके तो बड़ा अपव्यय बचेगा और आइंस्टीन अगर 300 साल जिंदा रह सके तो दुनिया के ज्ञान में जो वृद्धि होगी वो आइंस्टीन तीन दफे जन्म ले तो नहीं होगी क्योंकि ये तीन सौ साल की कंटिन्यूस प्रौढ़ता होगी और बार बार इसमें बीच में डिसकंटीन्यूटी नहीं होगी 20 बीस 25 पच्चीस तेतीस साल का गैप बीच में आके नष्ट नहीं करेगा तो अगर आइंस्टीन को हम 300 साल जिंदा रख लें, तो आइंस्टीन ज्ञान में इतनी वृद्धि कर जाएगा जिसका कि कोई हिसाब नहीं और ज्ञान का कोई अंत नहीं है मनुष्य का एक छोटा सा मस्तिष्क इस छोटे से मस्तिष्क में कोई पचास करोड़ सेल और एक एक सेल की इतने ज्ञान को संरक्षित करने की क्षमता है कि वैज्ञानिक कहते हैं कि अभी पृथ्वी पर जितने पुस्तकालय हैं एक व्यक्ति के मस्तिष्क में सब समाया जा सक 50 करोड़ कोष्ठ इतनी बड़ी शक्ति है कि सारी पृथ्वी पर जितना ज्ञान है अभी वो एक व्यक्ति उसका मालिक हो सकता है ये दूसरी बात है कि हमारे पास अभी इतना ज्ञान उस व्यक्ति के भीतर डालने की व्यवस्था नहीं हमारी डालने की व्यवस्था बहुत आदम एक बच्चे को सिखाते 20 साल लग जाते हैं तब कहीं उसको बीए करवा पाते कुछ हल नहीं होता 20 साल शिक्षा देने के बाद इतना ही हो पाता है कि हम कह सकते हैं ये आदमी अशिक्षित नहीं है बस इतना ही हो पाता कुछ खास हो नहीं पाता सत्तर साल भी शिक्षा दें तो भी कुछ बहुत विशेष नहीं होने वाला है ज्ञान इतना है और उस ज्ञान को व्यक्ति के मस्तिष्क में डालने की सुविधा और व्यवस्था भी इतनी नहीं। इसलिए बड़ी नई व्यवस्थाएं खोजी जा रही हैं कि शिक्षण के नए प्रयोग खोज लिए जाएं। तो रूस में स्लीप टीचिंग पर भारी काम चलता कि बच्चे को दिन में पढ़ाना और रात भर वो बेकार सोया रहता है तो रात के बारह घंटे खराब चले जाते हैं तो रात टेप लगा के उसके कान में रात भर वो सोया रहे और टेप रात भर उसको शिक्षा भी देता रहे नींद को भी शिक्षा के लिए माध्यम बनाने के बड़े उपाय चलते हैं और दूर तक सफलता मिली है और बहुत जल्दी जो शिक्षा अभी हम पंद्रह वर्ष में दे पाते हैं वो हम सात वर्ष में दे पाएंगे क्योंकि रात का भी उपयोग कर लेंगे और भी सुविधा की बात है कि शिक्षक जब जागते में बच्चे को शिक्षा देता है तो बच्चे और शिक्षक के अहंकार में संघर्ष खड़ा हो जाता जिसकी वजह से बहुत बाधा पड़ती नींद में कोई संघर्ष खड़ा नहीं होता शिक्षा सीधी आत्मसात हो जाती शिक्षक होते ही नहीं विद्यार्थी भी नहीं होता विद्यार्थी सोया होता है शिक्षक मौजूद नहीं होता सिर्फ टेप रिकॉर्ड होता है वो धीरे धीरे रात भर में बच्चे में शिक्षा डाल देता बच्चा उसको सीधा स्वीकार कर लेता अविद्या के द्वारा मृत्यु को जीता जा सकता है यह उपनिषद की घोषणा समस्त विज्ञान पीठों के ऊपर लिख दी जानी चाहिए और उपनिषद का ऋषि ऐसा कहता है कि अविध्या से मृत्यु को जीता जा सकता है क्योंकि मृत्यु सिर्फ शारीरिक दुर्घटना है शरीर को अगर हम थोड़ी व्यवस्था दे सकें तो मृत्यु लंबाई जा सकती दूर तक ढकेली जा सकती कोई अड़चन नहीं है अभी अमेरिका में एक आदमी मरा है पंद्रह वर्ष पहले लेकिन अभी तक कोई आदमी मर जाए तो उसे वापस पुनरुज्जी पुनरुजीवित करने के विज्ञान के पास उपाय नहीं है लेकिन वैज्ञानिकों का ख्याल है कि 1980 के पूरे होते होते हमारे पास उपाय होंगे कि कोई व्यक्ति मर जाए तो हम उसे रिवाइव कर लें। तो वो आदमी 10 करोड़ डॉलर की वसीयत करके गया है कि मेरी लाश को कम से कम 1980 तक पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए क्योंकि उन्नीस में रिवाइव में हो सकूं तो रोज कोई एक लाख रुपया खर्च उसकी लाश को बिल्कुल वैसा ही सुरक्षित रखने में किया जा रहा है कि उसमें रत्ती भर फर्क ना पड़े जैसा वो मरने के क्षण में था वैसा ही 1980 तक उसकी लाश को ले जाया जा सके ठीक वैसा ही ताकि 1980 में जब कि विज्ञान हमारे हाथ में आ जाए हम उसके शरीर को वापस पुनरुज्जीवन दे सके इससे बहुत अध्यात्मवादी बहुत घबराते हैं वो कहते हैं अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब हुआ फिर फिर आत्मा का क्या हुआ अगर ये उन्नीस सौ में आदमी जिंदा हो जाए तो फिर आत्मा का क्या हुआ लेकिन यह आदमी एक ही शर्त पे जिंदा हो सकेगा विज्ञान शरीर को रिवाइव कर ले इतना जरूरी है हिस्सा लेकिन पर्याप्त नहीं अगर उसकी आत्मा भटकती हो अभी तक और नए शरीर को ग्रहण न किया हो तो प्रवेश कर जाएगी और मुझे लगता है इस आदमी की भटकेगी इतनी बड़ी वसीयत करके गया है दस करोड़ डॉलर का मामला है कोई छोटा मामला नहीं आदमी भटकेगा वो बीस साल प्रतीक्षा करेगा और अगर शरीर उसका पुनर्जीवित हो सकता है तो वापिस पुनर्प्रवेश कर जाएगा ऐसे जैसे मकान गिर जाए फिर बन जाए हम घर में वापिस आ जाए अविध्या से मृत्यु को जीता जा सकता है, लेकिन अमृत को नहीं पाया जा सकता यह दूसरा सूत्र और भी जरूरी है मृत्यु को भी जीत ले किसी दिन विज्ञान और हम आदमी को इस हालत में करने को करीब करीब इमार्टल हो जाए न मरे तो भी क्या हुआ तो भी अमृत का कोई अनुभव नहीं हुआ तो भी हमने उसे नहीं जाना जो अमृत तब भी हम उसी को जान रहे हैं जो 70 साल जीता था अब 700 साल जीता है तब 70 साल जीता था अब 7000 साल जीता है लेकिन जो जीने के भी पहले था जन्म के भी पहले था और जो मरने के बाद भी बच जाता उसका हमें कोई अनुभव नहीं अमृत को तो जानना हो तो विद्या से ही जाना जा सकता इसलिए उपनिषि उपनिषि अविद्या को बड़ी कीमत देते हैं मृत्यु से संघर्ष में वही उपाय है लेकिन अमृत की उपलब्धि में वो उपाय नहीं मृत्यु के मृत्यु से संघर्ष एक निगेटिव एक नकारात्मक प्रक्रिया है अमृत की उपलब्धि एक विधायक एक पॉजिटिव अचीवमेंट एक विधायक उपलब्धि अमृत की उपलब्धि उसे जानने की चेष्टा है जो जन्म के पहले भी था और जो मैं मर जाऊं तो भी रहेगा जो अभी भी है कल भी था परसों भी था जब ये देह नहीं थी तब भी था और जब ये देह नहीं रहेगी तब भी होगा उसे जानना अमृत की उपलब्धि है और इस शरीर को खींचे चले जाना मृत्यु से संघर्ष इस शरीर को लंबाए चले जाना जन्म और मृत्यु की सीमा को बड़ा किए चले जाना मृत्यु से संघर्ष और जन्म और मृत्यु के जो पार है उसकी अनुभूति में उतर जाना अमृत की उपलब्धि अमृत की उपलब्धि उपनिष्चित कहते हैं विद्या से होगी इस विद्या के दो चार सूत्र भी समझ लेने चाहिए कि इस अमृत की उपलब्धि की विद्या का सूत्र क्या होगा पहली बात जो व्यक्ति भी सोचता है कि मैं शरीर हूं वो कभी अमृत के दिशा में गति नहीं कर पाएगा इसलिए विद्या का पहला सूत्र है शरीर से तादात में छिन्न भिन्न कर लेना जानते रहना निरंतर स्मरण करना निरंतर बार बार होश रखना पुनः पुनः ख्याल में लाना मैं शरीर नहीं हूं यह जितना गहरा बैठ जाए कि मैं शरीर नहीं हूं उतना ही अमृत की दिशा में गति हो पाएगी और जितना यह गहरा बैठ जाए कि मैं शरीर हूं उतनी ही अविद्या उतनी ही मृत्यु से संघर्ष की यात्रा चलेगी और जैसा जीवन है उसमें मैं शरीर हूं ये 24 घंटे स्मरण आता है पैर में जरा चोट लगी स्मरण आता है मैं शरीर पेट में जरा भूख लगी स्मरण आता है मैं शरीर सिर में जरा दर्द हुआ स्मरण आता है मैं शरीर बुखार आ गया स्मरण आता है मैं शरीर बुढ़ापा उतरने लगा स्मरण आता है मैं शरीर जवानी उठने लगी स्मरण आता है मैं शरीर हूं सब तरफ जीवन में सब तरफ से इशारा मिलता है कि मैं शरीर हूं इसका तो कोई इशारा नहीं मिलता कहीं से कि मैं शरीर नहीं हूं और मजा यह है कि वही सत्य जिसका कोई इशारा नहीं मिलता और वही असत्य जिसके लिए रोज इशारे मिलते लेकिन इशारे मिलते हैं इसलिए कि हमारे इशारे समझने में इशारों को डी करने में बड़ी बुनियादी भूल हो रही है कुछ कहा जाता है कुछ हम समझते हैं बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है पूरी जिंदगी एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है इशारे कुछ और कहते हैं हम कुछ और समझते हैं कहा कुछ और जाता है हम अर्थ कुछ और निकालते हैं पेट में लगती है भूख तब मैं कहता हूं मुझे भूख लगी गलत हमने जो सूचना मिली उसका गलत अर्थ लिया सूचना केवल इतनी थी कि मुझे पता चल रहा है कि पेट में भूख लगी मुझे पता चल रहा है कि पेट में भूख लगी सूचना कुल इतनी लेकिन हम कहते हैं मुझे भूख लगी हम कैसे इस नतीजे पे पहुंचते हैं आज तक कोई नहीं बता पाया ये बीच का हिस्सा कैसे गिर जाता है मुझे पता चलता है कि पेट में भूख लगी मुझे भूख कभी नहीं लगती लेकिन मैं कहता हूं मुझे भूख लगी सिर में दर्द होता है तब तो मुझे पता चलता है पता चलता है मुझे कि सिर में दर्द हो रहा है लेकिन मैं कहता हूं मेरे सिर में दर्द हो रहा है ऐसा भी मैं बाहर कहता हूं कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है भीतर तो मैं ऐसा कहता हूं मुझ में दर्द हो रहा है शरीर की सूचनाओं में भूल नहीं शरीर की सूचनाओं को जब हम डिकोड करते हैं जब उनकी सूचनाओं को हम समझने की चेष्टा में व्याख्या करते हैं तब भूल हो जाती व्याख्या में भूल है। स्वामी राम निरंतर ठीक ठीक बोलते थे तो लोगों ने पागल समझने लगे पागलों तो की दुनिया है वहां कोई ठीक ठीक आदमी हो तो पागल समझ लिया जाए अड़चन नहीं राम कभी नहीं कहते थे कि मुझे भूख लगी कभी वो कहते कि सुनो भाई इधर भूख लगी तो कोई थोड़ा सा हैरानी हो जाती थी दिमाग खराब आपका दिमाग तो ठीक ठीक कह रहा है बेचारा तो दिमाग ठीक है ये सवाल उठता कभी आके घर कहते कि आज बड़ा मजा आया रास्ते से गुजरते थे कुछ लोग राम को गाली देने लगे राम को ये नहीं कहते कि मुझको ये नहीं कि मैं निकलता था मुझे लोग गाली देने लगे कहते कि कुछ लोग मिल गए बड़ा मजा आया राम को गाली देने लगे हम भी सुनते थे हमने कहा देखो राम मिला मजा पहली बार जब स्वामी राम अमेरिका गए और जब ऐसा बोलने लगे थर्ड पर्सन में तो बड़ी कठिनाई हुई यहां तो उनके मित्रों को जानते थे कि ठीक है इनका दिमाग थोड़ा बाकी वहां बहुत मुश्किल हुई लोग बिल्कुल समझ ही नहीं पाए कि वो क्या कह रहे हैं लेकिन वही ठीक कहते वो बिल्कुल ही ठीक कहते पेट को ही भूख लगती आपको कभी भूख नहीं लगी आज तक नहीं लगी लग नहीं सकती क्योंकि आत्मतत्व में भूख का कोई उपाय नहीं आत्मतत्व के पास भूख का कोई यंत्र नहीं है आत्मतत्व के पास भूख की कोई सुविधा नहीं है आत्मतत्व में ना कुछ कम होता है ना ज्यादा होता आत्मतत्व के लिए कोई कमी नहीं होती जिसको पूरा करने के लिए भूख लगे शरीर में रोज कमी होती है क्योंकि शरीर रोज मरता है असल में मरने की वजह से भूख लगती है अब आपको बहुत हैरानी लगेगी आप चूंकि रोज मर जाते हैं इसलिए जितना हिस्सा मर जाता है उसको रिप्लेस करना पड़ता है भोजन से और कुछ नहीं आपके भीतर कुछ हिस्सा मर जाता है उस मरे हुए हिस्से को आपको वापस जीवित हिस्से से पूरा करना पड़ता है तब आप जिंदा रह पाते इसलिए तो एक दिन उपवास कर ले तो एक पौंड भोजन कम हो जाता क्या हुआ एक पौंड हिस्सा आपका मर गया उसको आपने रिप्लेस नहीं किया उसको फिर से स्थापित करना पड़ेगा इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि एक आदमी 90 दिन तक भूखा रह सकता है इससे ज्यादा मुश्किल पड़ जाए क्योंकि 90 दिन तक उसके भीतर अर्जित इकट्ठी चरबी होती है जितने से वो अपना काम चला सकता है मरता जाएगा और पूरा करता रहेगा भीतर कमजोर होता जाएगा वजन कम होता जाएगा दिन छीन होता चला जाएगा लेकिन जिंदा रह, ले, रह लेगा भोजन से हम अपने मरे हुए तत्व की पूरी कर देते हैं कमी कर देते हैं जो कमी हो गई उसको पूरा भर देते हैं लेकिन आत्मा तो मरती नहीं उसका कोई तत्व कम नहीं होता इसलिए आत्मा को भूख का कोई कारण नहीं पर एक और मजे की बात है आत्मा को भूख नहीं लगती शरीर को भूख पता नहीं चलती शरीर को भूख लगती है आत्मा को भूख पता चलती ये करीब करीब मामला वैसा ही है जैसा एक बार आपको पता ही होगा उस जंगल में आग लग गई थी और एक अंधे और लंगड़े को जंगल के बाहर निकलना पड़ा था अंधा देख नहीं पाता था आख थी भयंकर चल तो सकता था पैर मजबूत थे लेकिन चलना खतरनाक था जहां खड़ा था कम से कम वहां अभी आग नहीं थी अंधा आदमी भागे बचने का उपाय करे और जल जाए पास में लंगड़ा भी था वो चल नहीं सकता था देखो दिखाई पड़ता था कि आग आ रही अंधे और लंगड़े समझदार रहे होंगे जैसा कि सामान्य रूप से अंधे और लंगड़े रहते नहीं समझदार इतने होते नहीं आंख वाले नहीं होते अंधे कैसे होंगे पैर वाले नहीं होते तो लंगड़े कैसे होंगे उन दोनों ने एक समझौता कर लिया लंगड़े ने कहा कि अगर बचना है हमें तो एक ही रास्ता है कि मैं तुम्हारे कंधों पर आ जाऊं तुम्हारे पैर का उपयोग करो मेरी आंख का मैं देखूंगा तुम चलो तो हम बच सकते बच गए वो आग के बाहर निकल आए जीवन के बाहर आत्मा और शरीर का की जो यात्रा है जीवन के भीतर और बाहर वो अंधे लंगड़े की यात्रा है वो एक गहरा समझौता है आत्मा को अनुभव होता है घटना कोई नहीं घटती शरीर में घटनाएं है, घटती हैं अनुभव कोई नहीं होता अनुभव सब आत्मा को होते हैं घटनाएं है, सब शरीर में घटती है इसीलिए तो उपद्रव हो जाता है इसलिए उपद्रव ऐसे हो जाता है उस दिन भी शायद हुआ होगा कहानी में इस अपने लिखा नहीं जिसने ये कहानी लिखी अंधे लंगड़े की उसने लिखा नहीं लेकिन हुआ जरूर होगा जब अंधा तेजी से दौड़ा होगा और लंगड़े ने तेजी से देखा होगा दोनों को तेजी की जरूरत थी आग थी जंगल में तो यह पूरी संभावना है कि अंधे को ऐसा लगा हो कि मैं देख रहा हूं और लंगड़े को ऐसा लगा हो कि मैं भाग रहा हूं बस वैसा ही हमारे भीतर घट जाता है। इसको तोड़ना पड़े इसको अलग अलग करना पड़े ये उलझे तार हैं शरीर में सब घटनाएं घटती हैं आत्मा सब अनुभव करती है इन दोनों को अलग अलग कर ले तो विद्या का सूत्र पकड़ में आने लगे अमृत की यात्रा शुरू हो जाए अब आज के लिए इतना कल सुबह अब अमृत की यात्रा पर निकले दो तीन बातें आपसे कह दू आज चूंकि हाल है दो तीन बातें समझ लें चूंकि हाल है इसलिए परिणाम बहुत ज्यादा होंगे बंद है जगह तो इतने लोगों के प्राणों की आकांक्षा और संकल्प के वाइब्रेशंस इतनी तरंगें बहुत व्यापक परिणाम लाएंगी कोई भी बच नहीं सकेगा फिर तीन दिन भी हो गए हैं तो गहराई तुप्टी है बढ़ेगी जो पीछे रह गए हो आज अगर खुद भी ना चल पाते हो तो दूसरों की तरंगों पर सवारी कर जाए लेकिन आज कोई खड़ा ना रह जाए जो मित्र देखने ही आ गए हों वो कृपा करके बाहर निकल जाएं। कोई व्यक्ति देखने वाला भीतर न रहे उसे नुकसान हो सकता है जो देखने आ गया हो वो चुपचाप बाहर निकल जाए भीतर तो वही लोग रहेंगे जो करेंगे